नमस्कार आप सुन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में गांधी जी एक विपुल लेखक भी थे उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं हिंद स्वराज उन्नीस में गुजराती में प्रकाशित हुई उन्होंने हिंदी गुजराती और इंग्लिश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया जिनमें हिंदी व गुजराती में हरिजन इंग्लिश में यंग इंडिया व गुजराती पत्रिका नव जीवन मुख्य रूप से है गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग भी लिखी उनकी अन्य आत्मकथाओं में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह हिंद स्वराज आदि प्रमुख है रघुवती राघ राज Pavan, Sita Ram.